कठोपनिषद शांक्य बध्यतिक्रातेन विधि प्रतिषेधार्थन मंत्रब्राह्मणेनावगंत्यरद्वसूचित वस्तु न आत्मतंत्र ज्यादात्मज्ञान अतो विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्यात्म क्रियाकारक फलक्षण से स्वाभाक संसार बीज सेर्थ तद्परीत ब्रह्मात्मक क्रियाकारकक्षणशून्यं आत्यक्रेयस प्रयोजनम व्यक्तमीतिरो ग्रंथ आरभते तमेंत द्वितयर प्राप्त कृता तृतीय वर्गोचर आत्मज्ञानेन इख्याय प्रपंच यति पूर्वस्माकर्मगोचरा साध्यसाधन लक्ष आत्मज्ञाने तनिंदा पुत्राद्युपन्यासेन प्रलोभन प्रीयते विधि प्रतिशेष ही जिसके प्रयोजन है ऐसे उपरयुक्त मंत्र ब्राह्मण द्वारा इन दो वरों से सूचित इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है आत्मतत्व विषय की यथार्थ ज्ञान इसका विषय नहीं है अब जो विधि प्रतिशेष का विषय है आत्मा में क्रिया कारक और फल का अध्यारोप करना ही जिनका लक्षण है तथा जो संसार का बीज स्वरूप है उस स्वाभाविक अज्ञान की निवृत्ति के लिए उससे विपरीत ब्रह्मत्मक्य विज्ञान करना कहना है जो कि क्रियाकारक और फल के अध्यारूप रूप लक्षण से शून्य और आत्यंतिक निश्क्रेय स्वरूप प्रयोजन वाला है इसी के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है इसी बात को आख्यायिका द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे वर्ष से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर्ग की प्राप्ति से भी अकृतार्थता ही है क्योंकि आत्मज्ञान में उसी पुरुष का अधिकार है जो पूर्वोक्त कर्म विषयक साध्य साधन लक्षण एवं अनित्य फलों से विरक्त हो गया हो इसलिए उनकी निंदा के लिए पुत्रादि के उपन्यास से नजकेता को प्रलोभित किया जाता है नचकेता उवाच तृतीय वरम नचकेतो हे सन्चके तुम तीसरा वर मांग लो इस प्रकार कहे जाने पर नचकेता बोला तृतीय वर आत्म रहस्य ये ये प्रेते चिकित्सता मनुष्येस्तुना चैकेद्यास्त सब मे सवरस्तृतीय मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कि कोई तो कहते हैं रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूं मेरे वरों में यह तीसरा वर है ये यम्ब चिकित्सा संशय प्रेते मृतः मनुष्य अस्तित्व के अस्त शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरक्त दबंध्यात्मेंेक नये अस्ती चैकेयम विधोस्ती चैके तस्क्यक्षे ना, ना वाणुम् विज्ञान वेतद परह परषाथ एत विद्याजानीयाम अहम अनुशिष्टो ज्ञापितया वराम ऐसा वरस्तृतीयो अवशिष्टः मरे हुए मनुष्य के विषय में जो इस प्रकार का संदेह है कि कोई लोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि से अतिरिक्त देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा रहता है और किन्हीं का कहना है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं रहता अतः इसके विषय में हमें प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम पुरुषार्थ उस विज्ञान के ही अधीन है इसलिए आपसे शिक्षित अर्थात विज्ञापित होकर मैं इसे भली प्रकार जान सकूं, यही मेरे वरों में से बचा हुआ तीसरा वर है निश्रेयस किमयेका निःश्रेयस नवेते न वेते तत्परीक्षणार्थमाह देचके निश्रेयस के साधन आत्मज्ञान के योग्य पूर्णतया है या नहीं इस बात की परीक्षा करने के लिए यमराज ने कहा देव ही अत्रुरा अत्रापि अचकिितम पुरा न सुविघेय मनुरेस धर्म अन्यम वरम नचके तो वृणेश मावो परो से रतिमा पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था क्योंकि यह सूक्ष्मधर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है हे नचकेत तू दूसरा वर मांग ले बुझे न रोग, तू मेरे लिए जहवर छोड़ यह वर दे। छोड़ देवैपी अत्रस्म वस्तून विचिकित संशेत पुरा पूर्व न ही सुजेय सुष जेय श्रुतमी प्राकृत जनैर्जथु सूक्ष्म आत्माख्यो असंदिग्ध तोण्यमसिग्धफलम वरम नचकेतो मा माम मो पर शिपरोधम मा मां काीर्धम तरह अति सृजता विमुंच एरम वरम माम प्रति इस आत्मतत्व के विषय में पहले पूर्व काल में देवताओं ने भी विचित्र विचिकित्सा संशय किया था साधारण पुरुषों के लिए यह तत्व सुने जाने पर भी सुगेय अच्छी तरह जानने योग्य नहीं है क्योंकि यह आत्मा नाम वाला धर्म बड़ा ही अड़ू सूक्ष्म है अतः नचकेत कोई दूसरा निश्चित फल देने वाला वर मांग ले जैसे धनी ऋणी को दबाता है उसी प्रकार तू मुझे न रोक, इस वर को तुम मेरे लिए छोड़ दे नचकेता की स्थिरता दे वही अत्रित किस्तम तम च मृत्यो यन सुग्येयम वक्ता चाश्यो तो नो नान्य कस्य नचकेता बोला हे मृत्यो इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते इसी से वह मुझे और भी अधिक अभीष्ट है तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है देवैप्येतस्म वस्तून विकस विचिकित्सा खिलेतीवत नुत तम च मृत्यु यद्यस्मा सुगेयर आत्मतम कथयसी अतः रप्य वक्ता चास्य धर्मस्य त्वाद्रिक वत तुल्यो चास्धर्मस्वादिवतुल्यो पंडित न लोन्वेश अयम तो वो निश्रेयथाप्ति अतो नान्यो न्यो वरस्तु्य सदृश अस्ेत कस्चिपी अफल्वादेय यह बात हमने अभी आप ही से सुनी है कि इस विषय में देवताओं ने भी संदेह किया था और हे मृत्यु आप भी इस आत्म तत्व को सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते अतः पंडितों से अज्ञातव्य होने के कारण इस धर्म का कथन करने वाला आपके समान कोई और पंडित ढूंढने से भी नहीं मिल सकता और यह वर भी निःश्रेयस की प्राप्ति का कारण है इसके समान और कोई भी वर नहीं है क्योंकि और सभी वर अनित्य फल युक्त है यह इसका अभिप्राय है यमराज का प्रलोभन प्रलो एवं मुक्तों पुनः प्रलोभ मृत्यु नचकेता के इस प्रकार कहने पर भी मृत्यु उसे प्रलोभित करता हुआ फिर बोला सतायुष पुत्रपौत्र वृण्व बहुूंपुन हस्तिरण्यमश्वान् भूमिर्महदातनम वृण्व स्वयं चीव शरदोजा भीक्षसी हे नचके तू सौ वर्ष की आयु वाले बेटे पोते बहुत से पशु हाथी सुवर्ण और घोड़े मांगले विशाल भूमंडल भी मांगले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह रतायुषाशा शतायुष शता पुत्रपौत्रा विच गवादीक्षण बहून पशूं हस्ती्यम हस्ती चिण्य हस्ति्यम अश्वांश किं भूमे प्रतिभ्या महद्यन मयतन राज्यं मंडलमणी की किंज सर्व्येत अनर्थक स्वयं चेद्ल्पात्य आह स्वयं चीव ठीवधार शरीर समग्रेन्द्रियप शरदो वर्षा जवदीक्षति जीवित जिनकी सौ वर्ष की आयु हो ऐसे पुत्र और पौत्र मांगले तथा गौ आदि बहुत से पशु हाथी और सुवर्ण तथा घोड़े और पृथ्वी का महान विस्तृत आयतन आश्रय मंडल अर्थात राज्य मांगले परंतु यदि स्वयं अल्पायु हो तो ये सब व्यस ही है इसलिए कहते हैं तू स्वयं भी जितना जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह अर्थात शरीर यानी समय इंद्रिय कलाप को धारण कर ये तुल्यम यदि मनसेवरम विणिस्वचि विणिस्वित् चिरीजीविका च महाभूमुनाचिकेतस्वेधे काम थ्वा काम भज कौ इसी के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे अथवा धन और चिस्थायी जीविका मांग ले हे नचकेत इस विस्तृत भूमि में तो वृद्धि को प्राप्त हो मैं तुझे कामनाओं को इच्छासार भोगने वाला किए देता हूँ एकल्यमेतन यथोपदेष्टेन अपि यदि मनसे वरम तमी वृणी किं चभुत हण्यरत् चिजीविका चह वित्न वृणीत किं बहुना महत्याम भूमौ राजा निककेतस्वेधिभव किं चय्यत काम दिव्याण चाह काम भाज काम भागि कर्माहम करोमी सत्य संकल्पो यहम देव इस उपर्युक्तवर के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे भी मांग ले यही नहीं धन अर्थात प्रचुर सुवर्ण और रत्न आदि उस तथा उस धन के साथ चिरस्थायि जीवी का भी मांग ले अधिक क्या हे नजकेत इस विस्तृत भूमि में तू राजा होकर वृद्धि को प्राप्त हो और तो क्या मैं तुझे दैवी और मानुषी सभी कामनाओं का कामभागी भागी अर्थात इच्छानुसार भोगने वाला किए देता हूँ क्योंकि मैं सत्य संकल्प देवता हूँ ये ये कामा सर्वान्मा छंदत प्राथयस्व इमार रम राम सरथा चतुर्या नसा लम्भनी मनुष्य आभिर्मता परिचारियव नाचिके तो मरण मान प्राप्ति मनुष्यलोक में जो जो भोग दुर्लभ है उन सब भोगों को तू स्वच्छंदतापूर्वक मांग मांगले यहाँ रथ और बीजों के सहित ये रमणियाँ हैं रथ और बाजों के सहित ये रमणियाँ हैं ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त होना योग्य नहीं होती मेरे द्वारा दी हुई इन कामणियों से तू अपनी सेवा करा परंतु हर हे नच तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ ये ये कामह प्रार्थनी या दुर्लभाष मर्तलो के सर्वास्थान कामश्छंदत प्राथयस्व किं चेम दिव्या अपसरसो अफसरसो वर्तन्त इति राथ वर्तंत सरथा नहि सबादिरास्ता नि लंभनीदृशा एवं विधा मनुष्य मृत अस्मदादी प्रसादम्तरेण मरिया, अभिमत्तामरियादत्ता परचारिणी परिचार्यस्व आत्मा पाद प्रक्षालाशुश्रूषा क्या नचके मरण मरणसब्द प्रश्न प्रेतेस्ती नीति काूप्राक्षिम प्रहसी इस मृतलोक में जो जो कामनाए प्रार्थनीय वस्तुएँ दुर्लभ है उन सबको छंदता इच्छानुसार मांग लें इसके सिवा ये रामा जो पुरुषों के साथ रमण करती हैं उन्हें रामा कहते हैं ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ सरथा रथों के सहित और सतुर तुर्जो बाजों के सहित मौजूद हैं हम जैसे देवताओं की कृपा के बिना ये अर्थात ऐसी स्त्रियाँ मरण धर्मा मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं है मेरे द्वारा दी हुई इन परिचारिकाओं से तू अपनी परिचर्या अर्थात पाद प्रक्षालदि सेवा करा किंतु हे नचकेत मरण अर्थात मरने के पश्चात जीव रहता है या नहीं ऐसा कौवें के दाँतों की परीक्षा के समान मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ तुझे ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है एवं प्रलोभ्यमोपी नचकेता महाद्क्षे आह इस प्रकार प्रलोभित किए जाने पर भी नचकेता ने महान सरोवर के समान अक्षुब्धर कर कहा नचकेता की निरीहता स्वभावामर्तंतसवेंद्रिया जरियंत अपि सर्व जीवितम्लमे तविवाहा नृत्य गीते हे यमराज ये भोग कल रहेंगे या नहीं इस प्रकार के हैं और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ी ही है आपके वाहन और नाच गान आपके ही पास रहे हमें उनकी आवश्यकता नहीं है सो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति एव भावो संदिह्यमन एवं भाव तोपन्यस्ता भाई कि मतस्य मनुष्यात हे मृत्यु यदतस्रिया तेजस्तरयंती अपक्षसर प्रभृत भोगा अनर्थाव धर्मभ प्रज्ञाते नाम याम जोजस प्रभृतीव्यतृत्वा चापी दीर्घजीविका धिशसी दिस्सि तुणु सर्व्रह्मणोपयुरलमे किमुस्मदादी दीर्घजीविका अत तवंतु वाहा रथादय तथा नृत्य गीते चाप आपने जिन भोगों का उल्लेख किया है वे तो स्वभाव है जिनका भाव अर्थात अस्तित्व कल रहेंगे या नहीं इस प्रकार संदेह युक्त हो उन्हें स्वभाव कहते हैं बल्कि हे अंतक हे मृत्यु ये अप्सरा आदि भोग तो मनुष्य का जो यह संपूर्ण इंद्रियों का तेज है उसे जीर्ण ही, ही कर देते हैं अतः धर्म वीर प्रज्ञा तेज और यश आदि का छह करने वाले होने से ये अनर्थ के ही कारण है और आप जो दीर्घ जीवन देना चाहते हैं उसके विषय में भी सुनिए ब्रह्मा का जो संपूर्ण जीवन आयु है वह भी अल्प ही है फिर हम जैसों के दीर्घ जीवन की तो बात ही क्या है अतः आपके रथादि वाहन और नाच गान आपके ही रहे किमच इसके सिवा न वित्ते न तर्पणी हो मनुष्यो लपस्यामहे विद्य माख चेतवा देवी श्यामोजावधि वर्णीय स मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है ना प्रभुते न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीय लोके नी लोकेभ है कसि तृप्तिको दृष्ट यदि नास्माकृष्णा साले प्राप्त इतम्राक्ष दृष्टवतो व्यय चेता अपि तथा जीविष्यामु यद्यामे पदे ईशिपरी शिष्य से, से प्रभु सै कथम भी मर्तया सपधनायुर्भव भवि वरस्तु मे मनुष्य को अधिक धन से भी तृप्त नहीं किया जा सकता है लोक में धन की प्राप्ति किसी को भी तृप्त करने वाली नहीं देखी गई अब जबकि हम आपको देख चुके हैं तो यदि हमें धन की लालसा होगी तो उसे हम प्राप्त कर ही लेंगे इसी प्रकार दीर्घ जीवन भी पा लेंगे जब तक आप याम्य पद पर शासन करेंगे तब तक हम भी जीवित रहेंगे भला कोई भी मनुष्य आपके संपर्क में आकर अल्पायु या अल्पधन कैसे रह सकता है किंतु वर तो वह तो आत्म विज्ञान है वही हमारा वरणीय है जतस्य क्योंकि अजर्यता अमृता न उपेत्य जिरत्य कथस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीवित को रमित कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जरागस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले अर्थात स्त्री संभोग आदि सुखों को अर्थात अस्थिर रूप में देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा अजीरियताम वयोहारिम अप्रापनुवत आम मृता शाकाथ मुपेत्य उपगम्यात्मन उत्कृष्ट प्रयोजना व्यात्य प्रजानन उपलभम स्वयं तो वान जरामरणवाण्वधस्थ कुह पृथ्वी अधस्ातरीक्षादीपेक्षम ठतीधस्थ सन् कथमेवम् अविवेक भी प्रार्थनीय पुत्र वित्त, हिरण्याद्य स्थिर विणीते वयोहानि रूप जीर्णता को प्राप्त न होने वाले अमरों देवताओं की सन्निधि में पहुँच उनसे प्राप्त होने योग्य अपने अन्य उत्कृष्ट प्रयोजन को प्राप्तव्य को जानता प्राप्त करता हुआ भी जो स्वयं जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है अर्थात जरा मरणशील है ऐसा को पृथ्वी को कहते हैं वह अंतरिक्ष आदि लोकों की अपेक्षा अधह नीची होने के कारण क्वधः कलाती है उस पर जो स्थित होता है वह क्वधस्थ कहा जाता है ऐसा होकर भी इस प्रकार अविवेकियों द्वारा प्रार्थनीय पुत्र धन और स्वर्ण आदि अस्थिर पदार्थों को कैसे मांगेगा क्वदास्थ ही वाठातर अस्े चाक्षना तेजु पुत्रादीस्वास्था आस्थात् वर्तन ये सदास्थ अपि दुष्प्रापमीपयु क्व तदास्थस्थो भवेन्न कचि लोभयः तदसारग्यदी सियाुर्पभूसती लोकस्मापुत्रवितादीभ लो प्रलोभ्योंहम किसर प्रमुखा वर्णरतिमोदावस्थितयाध्याय अतिदीर्घे जीवितें को विवेकी रमेता कहीं क्वधस्थ के स्थान में क्व तदास्थ ऐसा भी पाठ है इस पक्ष में अक्षरों की योजना इस प्रकार करनी चाहिए उन पुत्रादि में जिसकी आस्था आस्थिति अर्थात पूर्वक प्रवृत्ति है वह तदास्थ है जो उनसे भी उत्कृष्टतर और दुष्प्राप पुरुषार्थ को पाने का इच्छुक है वह पुरुष उनमें आस्था करने वाला कैसा होगा अर्थात उन्हें आसार समझने वाला कोई भी पुरुष उनका अर्थी इच्छुक नहीं हो सकता क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नत ही होना चाहते हैं अतः मैं पुत्र धन आदि लोभों से प्रलोभित नहीं किया जा सकता तथा वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले अपसरा आदि सुखों की अस्थिर रूप में भावना करता हुआ उन्हें यथावत मिथ्या रूप से समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति दीर्घ जीवन में प्रेम करेगा अतो विहाया नित्येह काम प्रलोभनम जन्मया प्रार्थितम अतः मुझे इन मिथ्या भोगों से प्रलोभित करना छोड़कर जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है और यस्न निदंब्य चिकस मृत्यो जराजये महति ब्रूहिणस्त योयूढ़ु प्रवेशो नान्य चकेता हे मृत्यो जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग है या नहीं है ऐसा संदेह करते हैं तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है वह हमसे कहिए या जो गहनता में अनु हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचकेता नहीं मांगता येत इदम विचकित्स येत इदम विचिकित्सम संति अस्ति नास्तीव प्रकारम हे मृत्यु सांपराय परलोक विषये महति महत्प्रयोजन निवित्ते आत्मनोंनेज्ञान यद्रूहि कथय नोस्मभ्यम किं बहुना प्रकृत आत्मषूम गहन तस्माद् प्राप्त नुप्रविष्ट तस्मेकि प्राथनीय अनेत विषय वर नचकेता न वृणुते मन सापी इति मृत्यु जिस परलोकगत जीव के विषय में ऐसा संदेह करते हैं कि मरने के अनंतर रहता है या नहीं रहता उस महान महान प्रयोजन के निमित्तभूत भूत सांप्रदाय परलोक के संबंध में उस आत्मा का जो निश्चित विज्ञान है वह हमसे कहिए अधिक क्या यह जो आत्मविषय वर है वह बड़ा ही गूढ़ गहन है और दुर्विवेचनीयता को प्राप्त हो रहा है उस वर से अन्य अविवेकी पुरुषों द्वारा प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तु विषयक वर नचकीता मन से भी नहीं मांगता यह श्रुति का वचन है यही श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद्आचार्य शंकर भगवत कृतौ कठोपनिषदा से प्रथमाध्या प्रथम वल्ल भाष्यम समाप्त